प्रवचन रिकॉर्ड नहीं हो पाया है तो चतुर्थ तो मंत्र में यह विचार हो गया था कि अनिज दे तनुष्यो जयी आत्मस्वरूप का विचार तो हो गया इस और आत्म स्वरूप ऐसा है कि जिसको समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। जो समझाना कठिन हो जाता है क्योंकि समझाना है जागृत अवस्था में तो जागृत अवस्था में नाम रूपात्मक सारा का सारा जगत दिखाई देता है तो जब जगत दिखाई दे रहा हो जहां पर जगत दिखाई दे रहा है वहीं पर समझाना है कि यहां पर चेतन है ये जगत नहीं तो बड़ी कठिनाई सुसुक्ति में जगत नहीं दिखाई देता पर वहां पर समझाने का कोई उपाय नहीं वहाँ पर समझाया नहीं जा सकता है और जिस समय समझाया जाता है उस समय जो है वो सामने नेत्र के सामने जगत रहता है हम तो कभी कभी दृष्टांत देते हैं कि जैसे कल्पना करिए कि कोई बालक सिनेमा नहीं देखा है जानता नहीं है पर वो सुना है वाह एक पर्दा होता है वो उसका बड़ा भारी महत्व है पर्दा के विषय में उसको बहुत बड़ी जिज्ञासा है और अपने पिता के साथ गया तो जिस समय खेल चल रहा था उस समय पहुँचा और पहुँचते ही प्रश्न किया उसने कि पिताजी इसमें पर्दा कौन सा है पिता कैसे समझाए उसको पिता के लिए समस्या नहीं है पर बालक को समझाने में बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि दिख रहा चित्र और उसी में पूछ रहा है इसमें पर्दा कौन है तो जिधर अंगुली उठाएगा उधर कोई ना कोई जो है वह चित्र है तो चित्र को पर्दा समझ लेगा यदि सभी को मिलाकर के कहे तो सभी को मिला करके कहे तो सभी चित्रों को मिला करके पर्दा समझ लेगा पर्दा समझावे तो कैसे समझावे इसी प्रकार श्रुति के सामने भी बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि मुख पूछ रहा है कि जो है वो आत्मा का दर्शन करना चाहता है और सामने जितना दिखाई दे रहा है वह नाम रूपात्मक जगत दिखाई दे रहा है जब नाम रूपात्मक जगत दिखाई दे रहा है तो, तो वो पूछता है कि परमात्मा कौन है तो श्रुति भी जो है बड़े संकट में पड़ जाती है कि इसको दिखाई तो दे रहा है नाम रूपात्मक जगत अब दर्शन परमात्मा का करना चाहता है इसी प्रकार करना चाहता है तो अब मैं कैसे बताऊ इसको कि परमात्मा इसलिए विभिन्न प्रकार से सुति को बारंबार उसी बात को कहना पड़ता है और विभिन्न प्रकार से कहना पड़ता है कहीं नेत नीति करके कहना पड़ता है तो कहीं जो है सर्व रूप करके कहना पड़ता है क्योंकि भ्रम इसको हो सकता है ना इसलिए श्रुति यहाँ भी मंत्र जो है वह माता को जैसे बालक को ठीक समझाने के प्रति आलस्य नहीं होता है इसी प्रकार श्रुति को भी आलस्य नहीं है मुक्षु के लिए समझाना है तो श्रुति के मन में आलस्य नहीं है इसी बात को भाष्यकार भगवान कहते हैं कि न ना मंत्राणाम जामिता अस्ति कि पूर्व मंत्रोक्तम अप्यर्थम पुनरा मंत्र को जो है जामिता माने आलस्य आलस्य नहीं होता है मंत्र को श्रुति भगवती है उसको आलस्य नहीं है बालक को समझाने में मैं तो एक बार समझा दिया विषय इतना द्रुव है इतना कठिन है ये आलस्य करे तो फिर किसी को समझ में नहीं आवे इसलिए जो है वह आलस्य नहीं है इसलिए पूर्व मंत्रोक्तम अपनी अर्थम पुनरा पहले मंत्र में जो बात कही गई है उसी बात को फिर सुट्टी करती कदि जित नहीं जती तद्दू तदवं तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्व बाह्य कहते हैं कि वो आत्म आत्मतत्व जो है ना तद आत्मतत्व एजति अनेजत कहा था ना पहले पहले कह दिया था अनेजत अब कह रहे हैं कि तद आत्म तत्व वह आत्मतत्व जो है वो आदि रूप से इज थी वह अपने मूल स्वरूप से अनेजत था और आदि रूप से इजत कंपनी धातु चलन वह चलता है भाई आदि रूप से वही चल रहा है चलने वाला हो गया तो कहते नई वास्तविक स्वरूप से तत्व आत्म तत्व न एजत वह बिल्कुल स्पंदित ही नहीं अनजत भी है वही और इजत करके वायु आदि रूप से इजत के समान भी वही प्रतीत हो रहा है इसलिए वायु इत्यादि में भी जो गति है वह गति आत्मतत्व के बिना संभव नहीं तो संभव नहीं है तो वही आत्मतत्व वायु तो इत्यादि रूप से गति करते हुए के समान प्रतीत होता है इसलिए दोनों बातों उस आत्मतत्व में आपको समझ नहीं पड़ेगी कि तद ईजती और तदन नहीं जित में वही जो है वह वा वायु रूप में चल रहा है और वस्तुतः तदनयती और वह आत्मतत्व दूर है कि नजदीक है क्योंकि हजारों वर्ष से खोज रहे हैं हम लोग कब से खोज रहे हैं कितने जन्म से कुछ पता नहीं तो बताओ जो है किसी को जन्म जन्मांतर से कोई खोजने पर भी इतना जो है चलने पर भी न मिले तो दूर कहा जाएगा उसको कि नजदीक कहा जाएगा तो अज्ञानी के लिए तो कैसा है तद आत्मतत्व दूरे दूरे बस बहुत दूर है वह तो क्योंकि हजारों जो है वह जन्म में खोजता खोजता भी वह आत्मतत्व को नहीं पा पाता दूर है उसके लिए जाते फिर बहुत दूर है कहते दूर क्या तद ऊ अंति के और वस्तुता क्या है अंत के वे वो आत्मतत्व तो ज्ञानी के लिए ज्ञान दृष्टि से आप देखो तो उससे नजदीक कुछ है ही नहीं स्वरूपभूत है ना स्वरूपभूत होने के कारण जो है उससे निकट तो कुछ हो ही नहीं सकता तो अज्ञानी के लिए जो है वह दूर से दूर है और वस्तुता वह धन दृष्टि से जब हम देखें, जग करके जब देखता है वही अपने को तो तद अंतिके वो वह एकदम नजदीक ही उससे नजदीक कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर उससे नजदीक कोई हो नहीं सकता कहते हाँ तद आत्म तत्व सर्वस्य अंत यह आत्म तत्व तो जो है ना सारा का सारा जगत तुमको नाम रूपात्मक जीतना दिखाई दे रहा है वो संपूर्ण नाम रूपात्मक दिखाई देने वाला जो ये जगत है वो सर्वस्व जगत ये संपूर्ण जगत के अभ्याकृत से लेकर के यहाँ तक उसके अंत उसका भी स्वरूप हो तो होने के कारण उसके अंतर ही उसके अंदर सूक्ष्म रूप से होगा उसके अंदर जैसे घट के अंदर कोई सूक्ष्म रूप से हो और भी कोई छोटी सी छोटी वस्तु है उससे भी सूक्ष्म रूप से कोई रह सकता है तो अंदर ही होगा तो बाहर नहीं होगा कहते तदू सर्वस्व बाह्यता तदात्म तत्व यहाँ अपी कर लेना पहले जगह ऊपा अर्थ क्या था और यहाँ ऊपर अर्थ कर लेना अपी सर्वस्व बाह्यता अपी वो बाहर भी वही आकाश जैसे अंदर भी है बाहर भी है इसी प्रकार अंदर बाहर जो है वह कौन होगा जो व्यापक होगा तो आकाश के समान वह व्यापक है बाहर भी भाष्य के अनुसार इसका अर्थ हो गया कि अंदर बाहर एकरस जो है वह आत्मा है कुछ लोग इसका अर्थ दूसरे प्रकार भी करते हैं उनका कहना है कि इसके पूर्व के मंत्रों में क्योंकि वो देखते हैं ना भाष्यकर भगवान ने तो ये संगति बता दी कि ये दुरूह विषय है इसलिए श्रुति को आलस्य नहीं है इसलिए कहे हुए अर्थ को ही फिर कहे और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा यदि श्रुति कहे हुए अर्थ को फिर कहे तो उसमें पुनरुक्ति दोष हो जाएगा इसलिए पहले मंत्रों में क्या कर दिया कि पहले उस आत्मा के एक तो निर्विकल्प स्वरूप को कह दिया तस्विन नपो मातर मातरिश्वा इससे कारण रूपता को कह दिया तो कार्य कारण भाव से रहित स्वरूप को कह दिया श्रुति ने और कारण स्वरूप को जो है वह श्रुति ने कह दिया उस आत्मा के ता आत्मा का जो कारण स्वरूप कारण भाव से भी रहे क्योंकि मूलत स्वरूप जो है उसमें कार्य कारण कार की कल्पना नहीं की जा सकती जो मूलत स्वरूप है उस मूल स्वरूप में कार्य कारण कार की कल्पना नहीं की जा सकती है जब इस जगत को हम देखते हैं तब ये विचार होता है कि इसका कारण कोई होना चाहिए तब उस मूल तत्व में कारण भाव जो है वह देखा जाता है तो मूल स्वरूप एक ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप समझ लीजिए अब उसको जब कारण रूप में हम देखते हैं क्योंकि जगत दिखाई देता है तो ये, ये साविशेष हो गया अब ये सविशेष ईश्वर स्वरूप हो तो ये दो स्वरूपों की बात तो पहले आ चुकी है कार्य भी उसी का स्वरूप है कार्य जो है ना ये भी उसी का स्वरूप है तो कार ये कार्य कारण उसी में आरोपित है तो कारण वह है तो कार्य भी दूसरा नहीं है कार्य भी वही है तो कार्य कारण वस्तुतः कार्य कारण भाव से रहित है एक स्वरूप हो गया इस कार्य की दृष्टि से उसमें हम कारण की कल्पना करते हैं तो वह कारण स्वरूप हो गया तो ये दो स्वरूपों की बात पिछले मंत्र में हो गई उनका कहना ऐसा है अभी कार्य भी जो है उससे अतिरिक्त नहीं है कार्य भी उसी का स्वरूप है इसलिए कार्य स्वरूप का वर्णन इस मंत्र में स्थिति करती है तो वो लोग ऐसा कहते हैं तद वह आत्म तत्व कार्य रूप जो आत्मतत्व है वह वायु आदि रूप से एजती वायु इत्यादि रूप से चलता है और वृक्ष आदि रूप से वृक्ष पहाड़ आदि रूप से न एजती वो नहीं चलता कार्य में ही दोनों शुरू बता दिया वही आत्मतत्व जो है वो वायु इत्यादि रूप से चल रहा है यहां कार्य ब्रह्म की चर्चा है तो वायु इत्यादि रूप से चल रहा है और पहाड़ इत्यादि वृक्ष इत्यादि रूप से नहीं चल रहा है उसी को कहा था दूरे नक्षत्र इत्यादि रूप से अरुंधति इत्यादि रूप से बहुत दूर है वह है नहीं कार्य ब्रह्म बहुत दूर है वह जो है वह पृथ्वी इत्यादि रूप से अत्यंत निजीक है तो तदर है तदुअंत और तदंतरस्य सर्वस्य आकाश आदि रूप से क्या है कि वह सबके अंदर है और तब सर्वस्या से बाहर था वो बाहर भी है तो इस प्रकार वो कार्य ब्रह्म का प्रतिपादन यह सूत्र करता है इस दृष्टि से इस मंत्र का अर्थ हो करते हैं कोई ऐसा भी कहते हैं कि तद वही जो है शिव बन कर के विष्णु बनकर के सगुण साकार रूपेण कृष्ण रूपेण राम रूपेण वह पर ब्रह्म परमात्मा इजती जोहार करता है जोहार करता वह दिखाई देता है तद और वस्तुतः अपने वास्तविक रूप में नहींती नहीं, नहीं तो वो सगुण साकार रूप जो है सगुण ब्रह्म और निर्गुण ऐसा दो लोग मानते हैं तो आपने निर्गुण स्वरूप से न ये और सगुण स्वरूप से ये ऐसा कह देते तो तो हैं भादी से मतलब नहीं है यहाँ पर कोई भी जो सगुण साकार रूप होगा चाहे विष्णु हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो उसका व्यवहार देखा जाता है प्रत्यक्ष है हर एक जगत के भार को उतारने के लिए तो अवतार लेता है तो व्यवहार करता है कि नहीं करता है वह व्यवहार करता है पर अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं करता है जैसे ज्ञानी ज्ञानी का ज्ञान क्या रहता है है कि शरीर इत्यादि स्वरूप से तो व्यवहार करता है। और अपने ब्रह्म स्वरूप से जो है वो आक्री है तो इसी प्रकार ऐसा आठों लोग बनते हैं कि दो रूप जो है उसका है एक सगुण साकार रूप है एक निर्गुण रूप है निर्गुण निराकार रूप से तो कोई व्यवहार नहीं करता है और सगुण साकार रूप से जो है कृष्ण आदि रूपों से व्यवहार करता है वही ईश ईट वो जो ईट करके कहा गया परमात्मा वह परमात्मा ही वस्तुता जो है वह जो है नहीं भी करता है व्यवहार जैसे गीता में जगह जगह भगवान कहते हैं है हमने निर्गुण स्वरूप को लेकर के कहते मैं कुछ नहीं करता हूँ कुछ भी नहीं करता और फिर करने को भी कहते मैं करता हूं सबको चलाता हूं कह जो तो मतसानी सर भूतानी सारे जो है ये सारा जगत मुझमें है अगर कहते नजर मतसानी भूतानी कुछ भी नहीं है तो ये दोनों बातें एक साथ समझनी पड़ती है इसलिए कुछ लोग इसका अर्थ इस प्रकार भी करते हैं पर कोई खास बात नहीं है उसमें थोड़ी सी विरक्षणता मालूम होती है कि जिसमें वो लोग केवल कार्य ब्रह्म के प्रतिपादन के लिए ये मंत्र है ऐसा अर्थ जो मानते हैं वो तो अर्थ जरा भिन्न मालूम होता है और दूसरा अर्थ जो है शिवादि रूप में वो भिन्न नहीं मालूम होता है क्योंकि वह तो वायु बाय। न कह करके शिवादि कह दिया इतने तो अंतर है ना इत्यादि सगुण रूप मान लो कृष्णादी सगुण रूप मान लो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार का अर्थ थोड़ा वेद करते अब भाष्यकार भगवान को देखिए भाष्यकार भगवान ने कह दिया था कि मंत्रा जामिता न अस्ती मंत्रों में आलस्य नहीं है इसलिए पूर्वोक्त जो कहा हुआ अर्थ है उसी अर्थ को फिर से कहता है जामिता का अर्थ कह देते हैं कि आलस्यम जामिता का अर्थ कर दिया आलस्यम अब भाष्य पहले देख तो फिर बाकी आनंद देखेंगे दे। कि तद तद का अर्थ कर दिया तदा आत्म तत्व यद प्रकृतम जो प्रकृत आत्म तत्व है ये जो जिसको अनेजत करके कहा है ये जो प्रकृत आत्मतत्व है तद एजत चलति, वह चलता भी है और तदेव च नैजती स्व नहीं चलती स्व अचल में व चलती व्यर्थ है का तात्पर्य है कि जैसे पर्दा न कंपित होता हुआ भी चलते हुए के समान मालूम होता है बड़ा भारी शब्द उस पर होता है बड़े जोर की गति दिखाई देती है तो न चलते हुए भी चलते के समान मालूम होता है इसी प्रकार वह आत्म तत्व जो है वह वस्तुतः नहीं वो चलती यानी तो अचल में वह है तो अचल पर चल की वही चर्चा अचल होता हुआ भी चल के समान प्रतीत होता है जिस समय चल प्रतीत होता है उस समय भी चलता नहीं जिस समय सपने में आप जंगल में दौड़ते हुए मालूम होते उस समय भी दौड़ नहीं रहे दौड़ रहे हैं उस समय भी जो है वह पलंग पर जो का तो लेटे हुए हैं, पर प्रतीति होती है कि वह जो है वह हम जंगल में दौड़ रहे हैं इसी प्रकार जिस समय आत्मा में क्रिया की प्रतीति हो रही है स्वरूप में क्रिया की प्रती हो रही है उस समय भी वस्तु का कोई क्रिया नहीं हो रही है वह वह क्रिया करते हुए के समान मालूम हो रहा है इसी को कह दिया भाष्यकार भगवान ने की वह नयो चलती मत स्व अचल में व चल की वही था स्वतः अचल है वह पर चलते हुए के समान प्रतीत होता है किंचन और भी हेतु है दूरे दूर है यानी वर्ष को अभिदुषा अप्राप्यवाद दूर इव कहते हैं कि करोड़ों वर्ष करोड़ों हजारों सैकड़ों अनंत वर्ष वर्षों में भी अभी अभिदुषाम अप्राप्यवाद अज्ञानी उसको प्राप्त नहीं कर पाया इसलिए दूर दूर के समान वो हो गया आत्म तत्व तो दूर के समान हो गए क्योंकि प्राप्त नहीं हो रहा है लगे हैं हम लोग पुस्तक लेकर के उपनिषद विचार करते करते पर अभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है तो बहुत दूर मालूम हो रहा है लेकिन ततउ तद उंत के तद ऊ अंत समीपे यहाँ पर ऊ माने क्या है वो तो जो है तद ऊ अंत के वह है एकदम नजदीक तो उसी को कहते हैं कि तदुअंत के समीप अत्यंतम एवं विदुषाम विदुषाम अत्यंतम एव। तो एवं अर्थ क्या कर दिया इव एव। अत्यंतम एवं अत्यंत समीप्रे मैंने आत्मत्वा क्योंकि वह आत्मा है आत्मा से आत्मा से निकट और कौन होगा इसमें आत्मत्वात विदुषाम अत्यंतम एव अत्यंत ही जो है वह नजदीक है अंतिक समीप हो अत्यंत में वो समीप न केवलम दूरे अंतिके च वह दूर जो है वह केवल दूर और जो है नजदीक इतने नहीं है तद अंतर अंत मन अभ्यंतरी अश अशर्वस्व जगत ये संपूर्ण जगत के अंदर भी है वो कृति कैसे अंदर है आत्मा सर्वांतरित श्रुति श्रुति कहती है कि आत्मा सर्वांतर है जगतो नाम क्रियात्मक नामूप क्रियात्मक नाम क्रियात्म के सारा का सारा जगत है उस जगत के तद ओ आत्म तत्व ऊ का अर्थ यहाँ अभी कर अभी सर्वस्व्य व्यापकवाद आकाशवत व्यापक है व्यापक होने के कारण आकाशोद बाहर भी है अंदर भी है निरत्य से सूक्ष्म अंतर से सूक्ष्म होने से अंतर हुआ और व्यापक होने से बाहर भी हुआ अब थोड़ी सी आनंद गिर देख ले तब आगे जाए व्यापित तो अस्ति। वह व्यापक होने के कारण बाहर है और निर से सूक्ष्म अंत और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह आत्मा अंदर है तरी निरंतर एक रसम पर तो और एक नहीं हुआ ना वो अरे व्यापक है इसलिए बाहर है और अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए अंदर है तो एक रस नहीं हुआ क्योंकि माना भावाक इसमें कोई प्रमाण न होने से ऐसी आशंका करके कहते नहीं प्रमाण है प्रज्ञान घन ये वही थी निरंतर चल वो प्रज्ञान घन है वो प्रज्ञप्ति ऐसी है कि ऐसी घनी भूत है ऐसी घनी भूत ये क्रस है कि उसमें कोई अंदर बाहर जो है वह किसी भी प्रकार का जो है वह कल्पना विभाग किया ही नहीं जा सकता वैसे घन होता ना नमक पहले होता था सीधा नमक का डले आते थे बड़े बड़े अब तो आते नहीं अब तो बना बनाया कुछ मिलता है दुकानों पर पहले तो ऐसे बड़े बड़े डले जैसे पत्थर की चट्टान होती है ऐसे आते थे वो तो अभी पाकिस्तान में पड़ गया वो तो पहाड़ है पहाड़ नमक का पहाड़ तो उसमें जैसे पत्थर निकालते हैं ऐसे पत्थर के समान वो नमक निकाला जाता है बारूद से तोड़ करके चट्टान के समान नमक तो वो चट्टान जो है वह अंदर बाहर एक रस नमक से अतिरिक्त जो है वह कुछ है, है नहीं ऐसे प्रज्ञान से अतिरिक्त तो कोई घनीभूत प्रज्ञान है जिसके अंदर कुछ प्रवेश नहीं कर सकते ऐसे घनी भूत जो है वह प्रज्ञान है नित्य शासनाथ ऐसा शास्त्र का आदेश होने से निरंतरम च एक रस है एक रस है तो ये निरंतर है ये च समझ लीजिए कि समुच्चय कर दिया निरंतर भी है तो इस प्रकार पंचम मंत्र का तात्पर्य बता दिया अब छठी मंत्र को भी हम लोग विचार लेस्तुवा ततो न तीजुगुपते अब यहां पर ये बात कहते हैं कि यस तू यहां पर तू दे दिए ना मुख यहां दूसरे से अलग कर दिया यहां दूसरे से सामान्य व्यक्ति से अलग कर दिया क्योंकि पहले सामान्य बात थी किसी को एजति मालूम होता है किसी को नैजती मालूम होता है किसी को दूर मालूम होता है किसी को नजदीक मालूम तो वहां पर अज्ञानी और ज्ञानी को लेकर के ये बात थी पर यस्तु जो जो है मुमुक्शु यहाँ पर कौन है मुमुक्सु जो मुक्त होने की इच्छा करता है ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करता है ऐसा जो मुमुक्षु है सर्वाणी भूतानि आत्मनि एव अनुपश्य संपूर्ण भूतों को अपने में देखता है अपने में कैसे देखेंगे आप संपूर्ण भूतों को अपने में सभी भूतों को देख सकता है ये सभी भूत मुझ में, और आप ऐसे हैं कि आकाश सहित तो सभी भूतों को अपने में देख सकते क्यों तो कि अपना जो चैतन्य स्वरूप है उसी स्वरूप में जो है ये सारे के सारे भूत कल्पित कल्पित जो पदार्थ होता है वह अधिष्ठान से भिन्न होता तो अधिष्ठान में ही वह कल्पित होता है अधिष्ठान में ही कल्पित होता है तो अधिष्ठान से अतिरिक्त उसकी सत्ता भी नहीं है प्रकाश भी नहीं है ये नाम रूपात्मक सारा का सारा जगत जो है वह आत्म अधिष्ठान में कल्पित है तो आत्मसत्ता से ही सत्तावान हो रहा है और आत्म प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है इसलिए जब उस स्वरूप में आपकी अहंता लीन होगी तब आपको कैसा मालूम तब आपको यही भान होगा कि ये जो है आत्मने व सर्वाभूता यहां पर अनुपश्यति का तात्पर्य है कि पहले वह मुमुक्षु जो है वह परंपरा पूर्वक जो है वह गुरु से शास्त्रानुसारि का उपदेश प्राप्त करता है उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक जो है उसका दर्शन करता है इसलिए अनुपश्य इसलिए पश्चात परोक्ष ज्ञान पहले प्राप्त करता है शास्त्र के द्वारा गुरु के द्वारा परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके स्वर्ण मनन निध्यासन पूर्वक जो है वह फिर उसका साक्षात्कार करता है तो परोक्ष ज्ञान ले सकते हैं, और वही परंपरा जो है वह गुरु परंपरा से इस प्रकार का श्रवण करता है और फिर उसके बाद साक्षात्कार करता है ये परंपरा भी बता दीजिए और यु से मुमुक्षु ले लिया सन्यासी मैने जो है पुत्र या वित्त या लोकेषणा तीनों एषणाओं से जो विकित है तभी वह मुक्त होना चाहेगा इसलिए मुमुक्षु है ऐसा जो मुमुक्षु जब क्या करता है कि सर्वाणूता ने सभी भूतों में सभी भूतों को कहा देखता है आत्मनिव अनुप्य आत्मा में ही देखता ये कार्य इसलिए दिया कि ऐसा नहीं कि जो है वह बाहर भी देखता है अंदर भी देखता है आत्मरूप ही देखता है जैसे वास्तव दृष्टा जो है सभी चित्रों को पर्दा रूप ही देखता है जैसे वास्तव दृष्टा जो है वह सभी आभूषणों को स्वर्ण रूप ही देखता है इसी प्रकार आत्म रूप ही देखता है अनुपस्थिति कह दिया और सर्वभूतेशनम संपूर्ण भूतों में अपनी व्यक्ति देखता है अपनी सत्ता अपना प्रकाशी संपूर्ण भूतों में देखता है तो सर्व भूतों को तो अपने में देखा यानी स्वमे कल्पित देखा स्वरूप करके देखा और स्व को सर्वत्र व्यापक देखा सभी भूतों को अस्तित्व देने वाला सत्ता देने वाला स्व को देखा तो उस दर्शन से इस प्रकार का यदि साक्षात्कार हो गया तो उसके अंदर क्या फल उत्पन्न होता है तो तथा माने तस्मादेव दर्शन। इस प्रकार का की अनुभूति जो है इस प्रकार का जो आत्म दर्शन है स आत्मदर्शन से क्या होगा न बिज गुप्त सती धातु से जो है यहाँ पर सन प्रत्यय हो गया निंदा में तो वह किसी की निंदा कैसे करेगा स्व से भिन्न कोई है ही नहीं है तो दो प्रकार का इसका अर्थ लेते हैं कि जब आपसे भिन्न कुछ रहा ही नहीं तो गुप धातु रक्षण अर्थ में गुप्त धातु का अर्थ ले लेंगे तो अपने रक्षण की इच्छा कैसे करेगा क्योंकि तो स्वस्य अतिरिक्त जब कुछ है ही नहीं है तो स्व रक्षण की भावना जो लगी रहती है कि कहीं जो है मैं आरक्षित न हो जाऊ मर न जाऊँ तो स्व रक्षण की जो है उसकी भावना कैसी होगी दूसरा अर्थ है कि ये गुप्त धातु से निंदा अर्थ में संप्रतय होता है इसलिए निंदा अर्थ में निंदा में जो है वह संप्रतय होने के कारण वह स्व भिन्न किसी को जब देखता नहीं आत्म स्वरूप ही देखता है इसलिए नुग जुगुश, उपति किसी की निंदा नहीं करता है माँ के पाठ में इसमें दो जगह अंतर है सत्य के जगह वहां पर विचिकित सत्य पाठ है देखना उसमें विचिकित सत्य पाठ होगा मानदिनी शाखा हाँ विचिकित बिच्चिक, सती है हाँ विचिकित सती उसको किसी प्रकार का संशय नहीं होता है संशय कित धातु जो है ना कित धातु भी है ये तो उसका और कुछ अर्थ है पर में उसको स्वार्थ होता है इसलिए संशय अर्थ में स्वार्थ प्रत्यय होता है विचिकित सत्य बनता है तो किसी भी प्रकार का संशय उसको नहीं होता उसको जड़ चेतन के विषय सविशेष निर्विशेष किसी विषय में भी संशय नहीं होता क्योंकि एक आत्म तत्व तो ही देखता है सर्वत्र और उसके पाठ में एक और अंतर आप देखेंगे भूतानी नहीं सर्वाणी भूतानी आत्मन इसमें है ना उसमें आत्मन है आत्मन क्या पाठ है ऐसे है इसमें कहीं कहीं जो है वो पाठ गलत लिख दिया है इसमें वहाँ पर आत्मन करके और उसके उसमें मानते हैं कि सप्तमी का जो है वह लुक मानते अरे भाई आत्मन ये, ये इसमें है उसमें ये नहीं होगा क्या है आत्मन आत्मननेवा और वहां पाठ में थोड़ा अंतर यहाँ भी कहीं है थोड़ा सा पर वो विचिकित्सते वो पाठ है यहाँ भी कुछ अंतर मानते हैं इस आत्मन आत्मननेव इस जगह थोड़ा सा अंतर मानते हैं देखना पड़ेगा कहीं जब उसमें देखे शाखा का एक पाठ हो शुक्ल यजुर्वेद का तो उसमें साख हो सब कुछ अंतर मानते है यहाँ पर हो रहा कांड शाखा में और माध्यम दिन शाखा में और बीच किसके तो साख ही मानते हैं अब इसको जरा देखे यह यह कार्य करते भाष्यकार भगवान यह परिभ्रांग मुक्षु जो परिभ्राड मुमुक्षु है भूतानि अव्यक्ता दीनि भूत सर्वाणि भूतानि का क्या अर्थ हो गया अव्यक्त से लेकर के यहां पर ये सारा का सारा जो है जगत अव्यक्त पर्यत सारा का सारा जगत वह अनभिव्यक्त है या अभिव्यक्त है इसलिए अव्यक्ता दी निथावरा अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत सारा का सारा जगत माने कार्य कारणात्मक जगत कारण है अव्यक्त अव्यक्त और कार्य जो है हिरण्य गर्भ से लेकर के स्थावर परियंत्री है कार्य तो ये जो है स्थावर स्थावरानदानी ये सबको आत्मनिर्वण अनुपश्यती आत्म व्यतिरिक्तानी न पश्यती क्या आत्म व्यतिरिक्त तो नहीं देखता है नहीं जो है आत्म व्यतिरिक्त तो नहीं देखता है कहने का तात्पर्य देखे कारण भाव भी आत्मा में कल्पित है इसको पक्का करके रखना चाहिए यदि परमात्मा को जगत का कारण मानते हैं और जगत उसका कार्य है पर जैसे कार्य कल्पित है ऐसे कारण भाव भी कल्पित है उसमें तो कारण भाव भी कल्पित है और कार्य भाव भी कल्पित है और कल्पित का जो है वह स्वरूप अधिष्ठान से अतिरिक्त होता नहीं इसलिए आत्म स्वरूप में कारण को भी अव्यक्त को भी कल्पित जानता है और कार्य को भी कल्पित जानता है तो आत्मा अतिरिक्त नहीं देखता है क्योंकि जो है आत्मा जो अधिष्ठान है उसका उ, उससे अतिरिक्त स्वरूप कार्यकाल दोनों तो का नहीं तो कारणत्व तो भी कल्पित है ये बात समझ करके रख तो जहाँ कारण रूप में जो है वह परमात्मा का हम कथन करते हैं वहां भी वह स्वरूप क्या हुआ वह कार्य कारण भाव से रहित तो शुद्ध है स्थान तो उपाधि के सहित तो मायोपाधि करके जहां पर हम कथन करते हैं वहां पर भी जो है वह शुद्ध स्वरूप क्योंकि जो है वह उसी में कारणत्व तो कल्पित है जो कार्य कल्पित है तो कारण भी कल्पित है कार्य नहीं है तो कारण वो कैसे किसी के बनेगा तो कार्य कारण भाव से रहित वो जो है वह अनिजित हो गया तो इस प्रकार जो है वह देखता है कि आत्म अव्यतिरिक्तानी आत्म आत्म व्यतिरिक्तानी न पश्यती वह स्व से भिन्न नहीं देखता है और सर्वभूतेश और उन सभी भूतों में ज आत्मान पेशा में भी भूता नाम स्व आत्मान आत्मेह अभी ये द्वितीय कोटि देखिए उसको अब व्यवहार में कैसा होता है कि जैसे ये देह जो है कार्य संघात जो है उसकी आत्मा अभी तक मानता था कि नहीं इसकी आत्मा तो मानते ही ऐसे जो है वह कार्य कारण संघात सारा का सारा जो विश्व ये संपूर्ण विश्व की आत्मा रूप में अपने को देखता है पहले तो पहले में जो है ये हो गया एक प्रकार समाधि स्थिति कि ये कार्य कारण को स्वयं देखता ही नहीं कार्य कारण है ही नहीं और दूसरे में क्या है कि व्यवहार में जैसे ही जो है वह कार्यकरण ये संघात इस कार्यकरण संघात को जो है का मैं प्रकाशक हूँ इस कार्यकरण संघात के अंदर इसको प्रेरणा दे रहा हूँ ऐसे अनंत जितनी कार्यकरण संघात दिख रहे हैं सभी कार्यकरण संघातों को प्रेरणा देने वाले जैसे कोई मान लीजिए घड़े में रहने वाला सूर्य का जो प्रतिबिंब है अपने स्वरूप का निर्धारण पहले करेगा तो कहां चला जाएगा सूर्य में चला जाए सूर्य रूपता में जब जाएगा तो प्रतिबिंब रूपता उसकी समाप्त होगी नहीं और फिर सभी प्रतिबिंबों को अपने रूप में देखेगा फिर तो सभी प्रतिबिंब करके कौन दिख रहा है तो जैसे सूर्य कह मैं ही दिख रहा हूं जैसे भगवान कहते हैं कि सर्व क्षेत्रों खेत्र में, में वह एक कार्यकरण का जो है वह क्षेत्रज्ञ था अब सर्व कार्यकरण का क्षेत्र ईश्वरूपता इस इसी बात को कहते है यहाँ पर कि यथा अश दे जैसे शरीर के मन कार्य करण संघात आत्मा अहम सर्व सर्वप्रत्य साक्षी चेतता इसी प्रकार जो है वो तेशा में भूता न स्वात्मा आत्म इसी प्रकार सर्व प्रत्यय साक्षीभूत चेतता केवलो निर्गुण